श्रीमद्भगवीता शंकर हास्गव विभूत उष्टभ्या मिदम कृष्ण स्थित जगत भगवता अभिहत श्रुवा यमूप आद्य ऐश्वर तत्क अर्जुनवाच पूर्वाध्याय में जो भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है उसमें भगवान से कहे हुए मैं इस सारे जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ इन वचनों को सुनकर ईश्वर का जो जगदात्मक आदि स्वरूप है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा से अर्जुन बोले मद अनुग्रहाय परम गु मध्यात्म वचस्तेन मोहोय विगत मम मदनुग्रहाय मम आध्यात्म आत्मानात्म विवेक पर निरतिशम गुह्य गोप्यम वचो आत्मात्मेक तेन ते वचसा मोह अयत मम अविवेक अविवेकबुद्धि अपगता इत्यर्थ मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम अत्यंत श्रेष्ठ गुह्य गोपनीय अध्यात्म नामक अर्थात आत्मा अनात्मा के विवेचन विषयक वाक्य कहे हैं उन आपके वचनों से मेरा यह मोह नष्ट हो गया है अर्थात मेरी अविवेक बुद्धि नष्ट हो गई है किंच तथा भवाप्यय हिभूता मैं कमलपत्राक्ष महात्म्यम अभी चय भपत्तिप्यय प्रलयूताप्यय तो श्रुतौ विस्तरश माया न संेप्त त्सका कमलपत्राक्ष पत्रम, कमल से पत्र कमलपत्र तदवदक्षणीयस तब सह कमलपत्राक्षो हे कमलपत्राक्ष महात्मम अपि च अभी चव्यय अक्षय इति अनुवर्तते मैंने आपसे प्राणियों के भव उत्पत्ति और अप्याय प्रलय ये दोनों संक्षेप से नहीं विस्तार पूर्वक सुने हैं और हे कमलपत्राक्ष अर्थात कमलपत्र के सदृश नेत्रों वाले कृष्ण आपका अविनाशी अक्षय महात्मा भी मैं सुन चुका हूँ श्रुतम यह क्रियापद पूर्व वाक्य से लिया गया है एवंतथम आत्मा परमेश्वर दृष्णुमीक्षा मित्प ऐश्वरम पुरुषोत्तम एवं न अन्यथा यथा ये प्रकारेण आथ कथयसी तम परमेश्वर तथापि तथा द्रष्टुम्छा ते तव ज्ञानेस्वरीशक्ति बलवीर्यतेजो भी ही संपन्नम ऐश्वर वैष्णव रूप पुरुषोत्तमा हे परमेश्वर आप अपने को जिस प्रकार से बतलाते हैं आप ठीक वैसे ही हैं अन्यथा नहीं तथापि हे पुरुषोत्तम ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बलवीर्य और तेज से युक्त आपके ऐश्वर्यमय वैष्णव रूप को मैं देखना चाहता हूँ मन्यसे यदि तक्य मया दृष्टुमित प्रभो योगेशर ततो मे दर्शयात्मा नय मन्यसे चिंत यदि मया मैं अर्जुन तत्सक्यम इति प्रभो स्वामिन योगेश्वर योगिनो योगा तेषा योगेश्वरो हे योगेश्वर यस्माहम अतिव अर्थी द्रष्टुम तत तस्मा मदर्थ दर्शय तम आत्मा अव्यय हे स्वामीन यदि मुझ अर्जुन द्वारा आप अपना वह रूप देखा जाना संभव समझते हैं तो हे योगेश्वर अर्थात योगियों के ईश्वर मैं आपके उस रूप का दर्शन करने की उत्कट इच्छा करता हूँ इसलिए आप मुझे अपना वह अविनाशी स्वरूप दिखलाइए एवं चोदित अर्जुन न श्री भगवान अर्जुन से इस प्रकार प्रेरित हुए श्री भगवान बोले पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतरूथ सहस्र साना विधानी दिव्या मम पार्थ रूपाणि शतश अथ सहस्रशह अनेकर्था अनेक दिव्यानि अप्राकृतानि भवा दिव्यां नानाविलक्षणा नील पीतादि प्रकार वर्ण तथा आकतव संस्थान विशेषा ये शाम रूपाणाम ता नाना वर्णाकृति नीचा हे पार्थ तू मेरे सैकड़ों हजारों अर्थात अनेकों रूपों को देख जो कि नाना प्रकार के भेद वाले और दिव्य अर्थात देव लोकों में होने वाले अलौकिक हैं तथा नाना प्रकार के वर्ण और आकृति वाले हैं अर्थात जिनके नील पीत आदि नाना प्रकार के वर्ण और अनेक आकार वाले अवयव हैं ऐसे रूपों को देख पश्चाद रुद्राश्वि मरुस्तथा बहून्वृष्टपर्वाणी पश्श्चरिया भारत द्वादश वसुन अष्टौ रुद्रा एकादश अश्विनौ दव मरते सप्त सप्त गणा ये तान तथा बहुनी अन्यानी अभी अदृष्टपर्वाणी मनुष्यलोकेया अन्न वा केनचित पश्य आचरिया अद्भुतानि भारत हे भारत तू द्वादश आदित्यों को आठ वसुओं को एकादश रुद्रों को दोनों अश्विनी कुमारों को और उन्चास मरुद गणों को देख तथा और भी जिन्हें मनुष्यलोक में तूने अथवा और किसी ने भी कभी नहीं देखा ऐसे बहुत से आश्चर्यमय अद्भुत दृश्य दे न कवे केवल इतना ही नहीं इहैकस्थ जगत् पशादराचर मम दे गुड़ाकेश्च्य द्रष्टुम्छसी इह एककस्थम पश्य अद्य सम्य अइनी सह सहचरेन च च मम देहे यत अचरेणच वर्तमेहे गुड़ाके यदराजयादि यकसे जयम यदि वनो जयेयु यद अवोच तद अपि द्रष्टुम यदीक्षसी हे गुड़ाकेश अब तू मेरे इस शरीर में एक ही स्थान में स्थित चराचर सहित सारे जगत को देख ले तथा और भी जो कुछ जय पराजय आदि आदिदृश्य जिसके लिए तू हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे इस प्रकार शंका करता था वह सब या अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ले किंतु न तो माम शक्य से द्रष्टुम अल दचक्षुषा दिव्यम दधा मिते चक्षुपैश्य मे योग न तो माम विश्वरूप धरम शक्य से दुष्टुम अलन एव प्राकृत स्वचक्षुषा स्वकीयेन चक्षुषा येन सक्यसे तु शक्यसे दृष्टुम दिव्येन तद् तिव्यम दाते तेतभ्यँ चक्षु तेन पश्चिमेंगम ऐश्वर ईश्वर से मम ऐश्वर योगम इत्यर्थः तू मुझ विश्वरूपधारी परमेश्वर को अपने इस प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकेगा जिन दिव्य नेत्रों द्वारा तू मुझे देख सकेगा वे दिव्य नेत्र मैं तुझे देता हूँ उनके द्वारा तू मुझ ईश्वर के ऐश्वर्य और योग को अर्थात अतिशय अच्छा योग सामर्थ्य को देख संजय उवाच संजय बोले एव उ तत्राजन्महारि तो महायोगेश्वरो पार्था परम रूप में रूपमेश्वरम् एवं यथोक्त प्रकारेण उतरमें हे राजन धृतराष्ट्र राज धृत्राष्ट्र महायोगेशरो महां चौगेशर चरी नारायणो दर्शयामास दर्शित पाठय पृथ्वीताय परमं रूपं विश्व ऐश्वर हे राज धृतराष्ट्र इस प्रकार कहने के अनतर महायोगेशर श्रीहरि ने यानी जो अति महान और योगेश्वर भी हैं उन नारायण ने प्रथापुत्र अर्जुन को अपना ईश्वरीय परम रूप विराट स्वरूप दिखलाया अनेक वक्त नयनम दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्याद्यता अनेक वक्त नयनम अनेका वक् नयना रूपे तद अनेक नैनम, अनेकाद दर्शनम तदव वक्तनयनमने दर्शन अनेकाने अभुतापका दर्शना यस्मे तने दर्शन तथा अनेक दिव्या अनेकानि दिव्यानि यस्मिन, अनेक यस्मिन् आभरना अनेक दिव्याभ तथा दिव्यानेतायुम दिव्यानि अनेकानि उद्यता आयुधा यस्म तद दिव्यानेकोद्यतायुधम दर्शास पूर्वेण संबंध है जो अनेक मुख और नेत्रों वाला है अर्थात जिस रूप में अनेक मुख और नेत्र हैं तथा अनेक अद्भुत दृश्यों वाला है अर्थात जिसमें आश्चर्य उत्पन्न करने वाले अनेक दृश्य हैं जो अनेक दिव्यभूषणों से युक्त हैं यानी जिसमें अनेक दिव्य आभूषण हैं और जो हाथ में उठाए हुए अनेक दिव्य शस्त्रों से युक्त है यानी जिस रूप के हाथों में अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए हैं ऐसा वह रूप भगवान ने अर्जुन को दिखलाया इस श्लोक का पूर्व श्लोक के दर्शया शब्द से संबंध है